ओ, रुद्र हे रुद्रेश्वर दुष्टों को उतना नहमयस्कृि और हमको अत्यंत सुखी कीजिए क्षयदीराय ते नमसा विधेम का नाश करने वाले आप हैं इस कारण से हम आपकी नमस्कार आदि रूप में भक्ति करते हैं योज मनु पिता आप रुद्र हैं हमारी प्रजाओं के और प्रजा के दुखों को रोगों को भी नामनशील पिता हैं पालन करने वाले पिता हैं कारक पिता हैं, तब रुद्र हे रुद्र आपकी प्रणीतिषु दश्यामा हम उस श्रेष्ठ सुख की स्थिति को चकती साम्राज्यदि भोगों को प्राप्त करें ए? पहली बात जो दी है कि रुद्र नो मृा के कैसी बात है अपने बहुत बड़ा वो जो होता है ना फंधर ना आप खड़ा नहीं रह सकते उसके सामने ना तो भयंकर लगता है कोई व्यक्ति उस क्रोधित जैसे होता है उस अवस्था में कहे कि तो कैसी होगी अत्यंत क्रुद्ध व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे शांति दे दो सुख दे दो तो वो कलक कैसा होगा मतलब क्या है यहाँ कैसा जो स्वभाव देखिए कोई भी व्यक्ति अपने रुद्र सुल में कितना ही अच्छा सज्जन व्यक्ति उसके सामने जाता है जा लेकिन वो के लिए दिया हुआ है ना दयालु से प्रार्थना नहीं की जा रही है उस विशेषण वाला व्यक्ति खड़ा है ना उस समय किस गुण से की जा रही है उसकी प्रार्थना जो स्वभाव देखिए रुद्र का बना हुआ है करने वाला होगा प्रार्थना कर रहा है उससे तो उसमें देखिए कोई व्यक्ति अत्यंत होता है तपा हुआ या तीव्र स्थिति में आवेग में होता है रुद्र तो आवेग युक्ति होगा ना शांत तो नहीं होगा वो पहुंचता है पाले की कैसी स्थिति होगी कर रहा हूं आपका मित्र परम मित्र है और किसी के साथ उसके वो हो रहा है झगड़ा हो रहा है किसी को डांट रहा है वो और उस समय आप जाते हैं उसके पास तो जाना चाहेंगे या नहीं भी तो होता है ना तो होता है बड़ा व्यक्ति चलो मित्र है साथी है समान का है यह छोटा है वो किसी के ऊपर मान लो इस तरह से बिगड़ रहा है और आप वहां चले जाते हैं उस समय तो के यदि हैं तो वो क्या करेगा क्या तो थोड़ी देर रुक जाओ आप वो बुरा मानता है या अच्छा मानता है उस समय तो अगर हमको पता हो उसका स्वभाव कि ये ऐसा करेगा तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे उस काल में उसका हैं तो तो उस तो काल में शत्रु बन जाएंगे जा करके आप ते ते। नहीं देखिए कि मित्र नहीं है वो बड़ा बड़ा है बहुत बड़ा। और वो बिगड़ रहा है किसी पर अब चले जाते हैं कि मुझे ये चीज दे दो क्या होगा पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा नही नहीं समझिए ना ये जो प्रार्थना की जा रही है ना उसके कौन सा गुण उभरा हुआ है उसमें तो, तो दूसरे की क्यों बात कर रहे हैं आप दयालु है सब कुछ है वो तो दयालु से प्रार्थना की जाएगी ना तब तो हे ईश्वर दयानिधे भी तो बोलते हैं। तो के साथ रहता है तो नहीं नहीं दयानिधे लेकिन यहाँ क्यों नहीं कहा गया फिर दया नहीं कह सकते थे की बात आप कर रहे हैं वो दयालु है ये जो कह रहे हैं आप तो दयालु की बात वो कह सकता था कि नहीं यहाँ पर नहीं कहा है ना तो उसको तो लेना ही नहीं है जो कहा है उसको लेना पड़ेगा ना यहाँ रुद्र गुण रौद्र को लेना पड़ेगा रौद्र स्थिति में हमको प्रार्थना करनी है लिखना यह है कि रौद्र स्थिति में कौन व्यक्ति उसके सामने जाने में समर्थ होता है व्यक्ति का जो अत्यंत विश्वसनीय होगा अनबाला भी उसको दबा देगा जाकर के केवल जो भी अत्यंत एक तो होगा कि वो मुझे चाहे कुछ भी कह दे उमे शहन का अत्यंत विश्वास निकटतम व्यक्ति उसके सामने जाने की हिम्मत करेगा लगता है ना किसी क्रोधी के पास जाते समय ये मेरी नहीं भी सुन सकता है वो जाना नहीं कि मेरी मुझे इन्हें कुछ कैद भी गाड़ दे उसका व्यक्ति अगर जाए यानी जो दोषी व्यक्ति है ना कोई या पक्षपाती व्यक्ति है वो यदि उसके सामने पड़ जाएगा तब नहीं छोड़ेगा वो वो समझाना लेना शुरू कर दे और स्वयं दोषी है अब नहीं यहां भी निकलेगी मूल बात यहाँ है कि रुद्र से जो प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं तो निश्चय से हमारे अंदर वो दोष नहीं होने चाहिए जिसको कि वो दोष मानता है दुष्टों के ऊपर वो दुष्टता के कारण दंड देने वाला है अपने स्वभाव को उग्र कर रहा है ना वो दुष्टता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए ये तो प्राथमिक प्राथमिकता है अगर वो दुष्टता है तब तो हम दुष्ट ही हैं, फिर तो हम प्रार्थना ही नहीं कर सकते तो लेखना यहां कर रहा है इसका मतलब है कि उस दुष्टता से हमारा संबंध भी नहीं होना चाहिए का नाम तो समर्थन करने वाले होंगे दुष्टता तो होगी ही नहीं दुष्ट यदि हुई तब तो दुष्ट हो ही गए हम ही हो गए वो तो उसी के ऊपर तो फिर तो हमारे ऊपर ही कर रहा है वो तो हम प्रार्थना ही नहीं कर सकते उस स्थिति में अगर दुष्टता है दोस्त तो दुष्ट उसी को तो कहते हैं ना जिसके अंदर है और उसी को तो मार रहा है ये मारने वाला है तो हमारे अंदर यदि दोष है तो हम प्रार्थना ही नहीं कर सकते उससे ये आशा ही नहीं कर सकते कि सुख हो गई कि हमारे अंदर दोष तो होना नहीं चाहिए व्यवहारिक रूप में वह है कि प्रार्थना यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको न उस को हम बुरा मानते भी हैं यानी भविष्य में भी करने की हमारे अंदर संभावना नहीं बची हुई है नहीं तो फिर हम पर भी वो क्रोध करेगा जैसे यहाँ होता है जब कृति होता है ना वो उसी के ऊपर दूसरे पर गुस्सा तब करता है जब देखता है इसमें भी कुछ है यानी कि मैं इस काम को ठीक कर रहा हूं और ये बाधा डालने आ गया इसको नहीं लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं तो उसी सब उसके ऊपर भी करेगा वो वो नहीं मानता है अगर उसको लग गया कि मेरा काम ठीक नहीं है तब तो चुप हो जाएगा उसकी लज्जा करेगा जिससे फिर वो उसके प्रति द्वेशी हो जाएगा कोई बड़ा आदमी उसको वो दबाने जा रहा है मान लो समझाने जा रहा है तो लेता है लेकिन वो अंदर से शांत नहीं होता है फिर बोलो तो ठीक है तुम्हारा आप कर लूंगा कुछ नहीं कह सकते आपको लेकिन उस मानता है ना वो फिर भी रहा है उसका समर्थक होना चाहिए कि ये बुरा करता भी है नहीं तो हाँ ने जो व्यक्ति पहुंच रहा है वो निर्दोष होना चाहिए पूरी तरह से बाहर भीतर से दोनों तरफ से निर्दोष होना चाहिए मुख्य अर्थ ये है इसका निर्दोष नहीं है तो उससे प्रार्थना नहीं कर सकते और करेंगे तो नहीं सुनेगा वो तो मूल ना यही कि हमारे अंदर इतना यानी कि बड़े से बड़े भयंकर के सामने हम तभी जा सकते हैं जब हम अंदर से निर्दोष है उसमें संलिप्त नहीं है जो प्रार्थना की जा रही है यहां रुद्र के नाम से तो इसका मतलब होगा कि हम भी किसी भी दोषों से बुराइयों से न तो सकते न उससे समझौता किए हुए हैं। दोषों को हमने छोड़ने के और छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और दूसरी बात यह है कि यहाँ रुद्र से जो प्रार्थना करने का मतलब है वो हम अपने दोषों को प्रेम से प्यार से नहीं छोड़ सकते बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके लिए हमको वलात करना पड़ता है बलपूर्वक हट पुरुवक छोड़ने पड़ते हैं दोष ऐसे नहीं छूटते तो मान लो उठने का है नहीं नींद खुलती है रहेंगे कि कब खुलेगी कब खुलेगी तो नहीं खुलेगी नींद सही ना अभी आ गई या आ रही है नहाना होगा प्रातः काल अब क्या होगा कि पानी गरम होगा अगर यही ढूंढते रहेंगे तो ठंडे पानी में कभी नहीं नहाएंगे सारे दोष होते हैं जो लगभग हम नहीं छोड़ना चाहते किसी भी दोष को को दोष मैं नहीं कह रहा हूं मैं नहाने को दोष नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जिसके शरीर के अंदर सामर्थ है ना उसको इस शीत के कारण आलस्य आएगा ठंडे पानी से अगर वो नहा लेता है तो उसको कोई रोग नहीं होगा वो बीमार नहीं पड़ जाएगा नहीं जिसके लिए मैं कह रहा हूं जिसका शरीर समर्थ है ठंड में भी अगर ठंडे पानी से नहा लेता है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा लेकिन उस व्यक्ति को भी अभी लगेगा कि मैं गर्म से नहाऊ आएगा ना अभी शीतकाल में तो वो इसको बलात् वो प्रतीक्षा करते रहेगा कि अपने आप चला जाएगा तो नहीं जाएगा ये उसको करना पड़ेगा कि ठीक है नहा लेते हैं ये उठने का है प्रातः काल जिसे मान लो नींद नहीं खुलती है तो वो प्रतीक्षा करते रहेंगे ना कि मेरा दोस्त चला जाएगा अपने आप नहीं जाएगा वहा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी अपने आप की आज नहीं करूंगा ऐसा ही दोषों को हटाने के लिए भयंकर अंदर से प्रतिघात करना होता है वैसे नहीं जान दंड देने वाला हो दूसरा बताते रहे तब जाएंगे दोस्त वो भी डर से ही जाएंगे और नहीं तो अपने आप करो फिर अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं तो उतने ही दुख होता है दूसरा जब कराता है तो भी दुख होता ही होता है और तो हम करते रहते हैं ना समझौता कि थोड़ा कर लिया थोड़ा वो दोष करते जाते हैं पूरा नहीं छोड़ते हैं इसलिए अपने को बुरा नहीं लगता है और दूसरा तो एक तत्काल छुड़वाता है वो इसलिए उसका बुरा यानी वहां अधिक प्रतिक्रिया करनी पड़ती है और अपने वाले में कम करते हैं इसलिए कम बुरा लगता है लेकिन लगता तो बुरा है कोई भी जो दोष होगा छोड़ने में स्वभाव बन गया है तो बिना कष्ट सहन किए नहीं छोड़ सकते आप उसको आपको मानसिक कष्ट होगा ही होगा उसके छोड़ने में अंदर से रोना पड़ेगा नहीं जब तक नहीं आप अंदर से पूरा विरोध करते हैं दुखी होकर के सहन करूंगा इसको तब कहने लग जाते हैं ना जहां से वो तप क्या है दुखी तो होता है ना अंदर और उस तप के बिना नहीं जाते हैं दोष तो वो जो तब की स्थिति के लिए यानी दुख सहन करके भी हम यानी दोष दूर को दूर करने के लिए अंदर से जब बलवान बनते हैं कड़ा करते हैं अपने आप को यही रुद्र की भावना है रुद्र होकर के दूसरे के दोषों को हटाता है ऐसे हमारे जो मान मान्य हटाएगा इसको हटाना होगा लेकिन उस समय आपको प्रार्थना यही करनी पड़ेगी अपने को भी रुद्र बनाना होगा और ईश्वर को भी रुद्र बनाना होगा अपने दोषो को हटाने के लिए रुद्र हमको सुखी करो अर्थात अपने दोषो को दूर करने के लिए स्वयं हमको रुद्र बनना होता है अपने कोई बलवान बनाना होगा खड़ा करना होगा विरोध करना पड़ेगा नहीं करते हैं तो नहीं जाए जाएंगे दोष जिसको कहते हैं कि मैं संकल्प ले रहा हूं और प्रयास कर रहा हूँ ये सब क्या है विरुद स्थितिया तो है ना सारी हाँ यानी दोष को जो हटाना है ना दूर करना ये ही रौद्र भावना है ऐसे नहीं जाता है ये कि कोई भी दोष है ना अब बिल्कुल शांत होकर के कहीं चले जा दोष नहीं जाएगा बल लगाना ही पड़ेगा यानी बलात करना पड़ता है उसके साथ बलपूर्वक जाता है दोष बिना बल के नहीं जाता है कोई भी दोष नहीं जाता है तो दोषों को हटाने के लिए हम जो सामर्थ्य बनाना चाहते हैं अपने तो उस काल के लिए ये प्रार्थना है दोषों को हटाने के लिए दुष्टों को रुद्र बन जाता है जग के साथ होता है व्यवहार करना उसको तो वो दयालु नहीं रहता है उस समय उस समय फिर कठोर स्वभाव का कठोरता के दोष दूर नहीं होते हैं तो जब ईश्वर से बिना कठोरता के दोष दूर नहीं होते हैं तो अपने को कोमल और नरम होकर के कैसे दूर हो जाएंगे स्वयं से भी नहीं उसे या मानसिक दो से हमें उसमें अपने को भीतर से कठोर करना होता है उस कठोरता की स्थिति में ही हम दोषो को दूर कर सकते हैं इस से कितने उदाहरण मिलते हैं कि जिसको प्यार से समझाया गया बच्चों को और वो ही सुधरे हैं जिनको डांटना नहीं गया वो, वो सारे के सारे कैसे निकल रहे हैं अब लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है कितने सुधरे हुए निकल रहे हैं समाज में लोग सामने इस सिद्धांत का नियम का जो व्यवहार हो रहा है उसका परिणाम समाज में क्या हो रहा है कितना, कम हो रहा है? कितना का कम हो रहा है कितने, कितने गुरुओं का सम्मान हो रहा है क्या हो रहा है उसका परिणाम देखो ना सारी की सारी बात यही आ रही है जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं ना उदाहरण दे रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष है ना आपके सामने कहीं दूर जाने की बात नहीं है विदेशों में मान लो ये चल रहा है नियम तो वहाँ क्या दोष नहीं हो रहे हैं बड़ों के प्रति कितना सम्मान है छोटों में गुरुओं के प्रति कितना है उनके बात क्या गुरु से गुरु ये आशा नहीं रखते हैं कि हमारे शिष्य हमारे प्रति विनम्र हो में नहीं रखते हैं ऐसा उनको अपेक्षा नहीं है वहाँ के माता पिता अपने बच्चों से आशा नहीं कर सकते कि ये मेरे से ठीक ठाक बात करें मेरे के लिए सुखी के काम करें ऐसा वहां के माता पिता को अपेक्षा नहीं है क्या तो सारा कुछ होते ही हो रहा है क्या नहीं तो ये इसका कहाँ से शुरुआत है फिर ये दोष नहीं है क्या वहाँ के बच्चे पित जो होते हैं माता पिता का अनादर करते हैं गुरु का अनादर करते हैं परस्पर में किसी का विश्वास नहीं होता है पति पत्नी का आपस में साल भी नहीं चलता है ये दोष कहाँ से आए कि आदमी तो पति पत्नी का ऐसा होता था कि मरने के लिए तैयार होते थे मर जाती थी एक दूसरे के लिए एक शिष्य गुरु की आज्ञा पर अपना पूरा मर जाने को तैयार होता था जीवन बलिदान कर सकता था इतना त्याग करता था अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते थे ये गुणवत्ता और आज की गुणवत्ता में करो ना तुलना वो दूसरी चीज है और भी देखो ना सामाजिक जो बहुलता देखो पहले के लोगों में जो शिष्टाचार था आप मिलता है क्या अभी वालों में तो ये नियम पहले लागू थे तभी तो वो हो रहा था इसी आधार पर तो वो बन रहे थे कहा बन रहे थे तथ को आप कह रहे हैं कि आचार का ये होता था ये नियम कहां से बने थे वहां और क्या विधि थी यही थी ना तब भी इसी सिद्धांतों पर तो वो बन रहे थे जब से सिद्धांतों का हुआ है ह्रास तभी से मानवता का ह्रास हुआ है यह तो भी यही सब हुआ है वास्तुत जो नियम धर्म थे ना उन्होंने उसकी उपेक्षा की है दुरुपयोग किया है उसका अब ठीक है उसको दे दिया अधिकार के शिष्यों को पीटो लेकिन वो अपना काम कराने के लिए पीटते थे स्वार्थ को सिद्ध नहीं कर रहा है इसलिए करते थे वो ना कि उनके दोष हटाने के लिए करते थे ये तो साफ लिखा है कि बच्चे को जब तक पांच वर्ष का बच्चा होता है ना यहाँ तक के लिए कहा गया है कि उसकी लालना करो लेकिन पांच साल से लेकर पंद्रह साल तक नहीं है लालना करने का बिना जब तक उसको नहीं धमकाएंगे डराएंगे बिल्कुल नहीं मानने वाला है वो सोलह साल के बाद छोड़ दे दी गई उसको अब इस नियम में क्या दोष है, तो तो है। लाल दस बर्सानी ताड़िएत यानी पांच साल तक तो क्या होगा उसका लालन करेगा वहाँ पिटाई होती है लेकिन पांच साल के, बद, के बाद बच्चे को झिड़कना पड़ेगा नहीं झिड़केंगे तो वो निश्चय से होगा स्वार्थी अभिमानी होगा आपके अंदर जितना ज्ञान की है स्तर है ना आप वही तो करेंगे वही तो आपको अच्छा लगेगा और क्या लगेगा तो उस बच्चे में कितना ज्ञान विज्ञान होता है जब ज्ञान जान नहीं है तो क्या निर्णय करेगा किसी कार्य के लिए बुद्धि करने के लिए निर्णय बुद्धि की जरूरत होती है नहीं होती है कि नहीं जब दूसरे क्षेत्रों में आप इस सिद्धांत को लागू करते हैं कि निर्णय करने के लिए उस विषय का अनुभव चाहिए तो यहाँ जो व्यवहार कर निर्णय कर रहा है वहां क्यों नहीं अनुभव की अपेक्षा होगी और उसके पास क्या अनुभव होता है बच्चों के पास जब नहीं अनुभव है तो उल्टा निर्णय लेगा या नहीं लेगा और उसका निर्णय अगर उल्टा आता है तो वो कहां जाएगा वो अंदर ही तो जाएगा ना उसमें वही तो व्यवहार बनेगा उसका तो फिर कहां से दान्त यह ठीक होता है देनी चाहिए कैसे छूट दे सकते हैं जब उसमें ही नहीं क्षमता है आप पढ़ाई के लिए छूट देते हो क्या जो मन चाहे पढ़ लो वो तो नहीं देते हैं ना आप वो तो अपने विषय के लिए तो पूरे दबाव डाले हुए हैं उस पर लेकिन उसको जो माता पिता का अन्य को जो आ, सम्मान देना है उस विषय में केवल आपका नियम चल रहा है यह आप अपने विषय में छूट नहीं दे रहे हैं गणित के लिए छूट दे दोगी चाहे पांच वर्ष के बाद का लड़का चाहे जैसे मन हो ऐसे गणित बनाएगा वहां छूट क्यों नहीं देते हैं विज्ञान के जो आपके विषय उसमें छूट दे इसको जैसे चाहो उसे प्रयोग करेगा जो इसके मन में आता है वो लिखेगा क्या तो जब वस्तु के विषयों में छूट नहीं दी जा सकती है वहां के नियम में आप छूट नहीं देते हैं तो ये जो धर्माचरण वाला नियम है इसी में क्यों छूट होगी केवल छूट की बात है ना जहां धर्माचरण की आती है केवल वही छूट है और कहीं नहीं छूट है नहीं आप कह रहे हैं कि बच्चे को मत मारो आदमी कोई शौक से मारता है क्या बच्चे को किसी को शौक होता है कि इसकी पिटाई करूं मैं कब पिटता है उसको वो जब वो बुराई कर रहा होता है दोष कर रहा होता है तभी उसको डांटा जाता है वैसे कौन डांटेगा उसको और नहीं डांटेगा तो बुराई को कैसे छोड़ देगा जबकि उसको अभी अनुभव ही नहीं है उस विषय में वो निर्णय नहीं ले सकता है कि यह काम ठीक नहीं है तो कैसे छोड़ देगा उस कारी उसकारी तो ऐसे कैसे समझेगा वो संस्कार की बात होती है प्यार से आप शब्दों से बोलेंगे लेकिन कर रहा है वो संस्कारों के आधार पर कैसे मान जाएगा वो प्यार से दूसरी चीजों में बिल्कुल नहीं ये सारा का सारा नियम जो है ना केवल उसके आचरण के संबंध में है वहां छूट दे रहे हैं जो दूसरों के व्यवहार करना है माता पिता आदि के केवल वहां छूट है जहां इनको करते हैं गुरु उसको कुछ कह सकता है या माता पिता केवल उस पर ही है ये नियम कह रहा हूं ना हाँ वही तो कह रहा हूं नहीं मारने कहते हैं ना लेकिन विषय में छोट नहीं दे रहे हैं ना वो वो कैसे हो गया भाई आचरण की बात भी तो कोई है ना बुद्धिमत्ता ये भी तो किसी अनुभवी का विषय है ये बिना ज्ञान ज्ञान भी, भी ज्ञान इसका आधार नहीं है क्या तो आपके विषय अगर बुद्धिपूर्वक होने से अनुशासन योग्य है तो ये भी, भी से एक बुद्धिपूर्वक है इसमें अनुशासन की अपेक्षा क्यों नहीं जो, पीट, पीटाने जो पीटने वाला है ना ये उसका दोष है ना कि दोष के लिए पिटाई नहीं करना चाहिए यह होगा नियम आप उस व्यक्ति को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो ये क्यों कह रहे हैं कि पिटाई नहीं होने चाहिए दुष्टकता पर भी होनी चाहिए आप तो नियम बना रहे हैं ना कोई किसी को कह ही नहीं सकता है यानी कि एक माता पिता अगर अपने बच्चे को क्रोध के कारण पीटते हैं तो आप नियम बना रहे हैं कि जो माता पिता अगर बुद्धिपूर्वक भी यानी उसके भलाई के लिए उसको दम डराते हैं उसको भी अधिकार आप छीन रहे हैं ना वो भी कुछ नहीं कह सकता जो एक अध्यापक दुष्ट विद्यार्थी होते हैं नहीं होते हैं तो अब तो उसको भी नहीं कुछ कहेगा ना वो आप ऐसा क्यों नहीं नियम बनाते हैं कि जो दोष करता है विद्यार्थी उसको तो दंड देना चाहिए चाहिए जो नहीं नहीं नहीं करता है उसको नहीं देना चाहिए। ये नियम क्यों नहीं बनाते हैं आप सीधा नियम क्यों बनाते हैं कि दंड नहीं देना चाहिए ये मैं कह रहा हूं आप लेकिन आपका नियम कहा चल रहा है निष्कर्ष ही तो मैंने उधर दे दिया ना मैंने आपको उदाहरण की समाज में देखो ना आपका कहां गया निष्कर्ष परिणाम उल्टा आ रहा है तो निष्कर्ष किस बात का देखो ना कितने उखल विद्यार्थी होते हैं ये उपाय नहीं काम करेगा वो सीधे मैंने कह दिया आपको प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसमें ये मनोविज्ञान का पूरा पूरा सहयोग लिया जा रहा है और उसका पूरा पूरा दुरुपयोग ही हो रहा है कोई भी परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है अब विद्यार्थी देखिए एक भी अनुशासित नहीं निकलता है सारे उदंड निकलते हैं और जो कोई ठीक ठाक होता है वो स्वभाव से ही होता है घर से होता है उसके ऊपर है किसी न किसी प्रकार का अनुशासन या अनुशासन को मान के चल रहा है केवल वही ठीक निकलेगा बाकी सारे बिगड़ बिगड़े निकलते हैं बिगड़े ही निकलते हैं ना अगर ये नियम होता तो सारे नहीं बिगड़ते कोई कोई फिर। सारे को सुधारा नहीं जा सकता है लेकिन जो स्वभाव से बिगड़े होता ही ना वो ही बिगड़ा हुआ होता बहुत अधिक सुधर जाते लेकिन अब क्या होगा बहुत अधिक बिगड़ जाएंगे जो स्वभाव से बिल्कुल ठीक है वो बिगड़ेगा नहीं और जो स्वभाव से ही दुष्टे वो सुधरेगा भी नहीं सारा काम बीच वालों पर होता है ये तो उसके दृष्टि कौन से नियम बनाए जाते हैं ता तो रावण है बच्चे को नहीं आएगा समझ में ये आप इस नियम को गणित में क्यों नहीं लागू करते हैं कुछ को हिसाब बना दे बनाने दो वो करता रहेगा और ठीक हो जाएगा उसकी होगा कभी क्या क्यों नहीं ठीक होगा वो और आचरण कैसे ठीक हो जाएगा यहां क्या हेतु है वो दस गलतियां कर दे, देगा तो दस गलती में हानि नहीं होगी क्या उसके हाथ शरीर आदि की अगर हानि नहीं होती हो तो ठीक है दस गलतियां करके ग्यारहवे बारह में सुधार कर लेगा मान लिया जाता लेकिन वो जो हानि गई वो कहां से पूर्ति होगी अब मैंने तो ऐसा है। किसी विभसता के कारण यदि दोष कर रहा होगा किसी अभाव अन्याय से कर रहा होगा तो उसको वो सुविधा देने पर ठीक है वो संभल गया होगा हतों से संभल गया हो ये नहीं हो सकता है दूसरे लोग सताते होंगे दबाते होंगे बिवस होकर के बेचारा कर रहा होगा ऐसा अब उसको वो सुविधा मिल गई ठीक है नहीं करेगा अब भी होगा अमेरिका की चाहे किसी की मैंने एक ही मैं मेरा तो यही उत्तर है कि उसका जो वर्तमान दिखती है पीढ़िया उसका उदाहरण दे दो हमें बस कितनी संभल रही है इस नियम पर भी कोई, कोई निकलेगा सामान्य जो जनता वहां की हो रही है वो क्या है